ये हो गया तापत्रय तापत्रय हैं हो गया था ना मुख्य तत्रपत्रकसत मुख्यका मुदा सव्यंजिका गंगा मग्ना भवत सप्तमा चतु व्याख्या प्रणीतिलम बुद्धि माधम विबु क्षमता अंबार्थ देहो भगवान्याद बाधा पितृवत्सन्ना मम बुद्धि अपराधम विभुधा क्षमता व्याख्या चलम व्याख्या रचना करने की जो छल है व्याख्या करने के लिए सामर्थ्य नहीं है हम इसे व्याख्या करने लगे टीकाकार कहते ये व्याख्या प्रणयन करने का छल है का कापट्य है ऐसी ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए सामर्थ्य नहीं होने पर कुछ लिखने लगे बड़े सब लोग कहे बड़े विद्वान है व्याख्या लिखते व्याख्या का ही दो विबुधा क्षमता विद्वान लोग इसे क्षमा कीजिए इसके जो व्याख्या लिखी मतलब इसमें कुछ पर्याप्त नहीं है ये बुद्धि के अपराध से लिखने के आरम्भ कर दिया विद्वान लोगो क्षमा करे और बालापराधात पितृव अम्बात्र देव हो भगवान अतः प्रसन्न सिया बच्चा कोई दोष करने से पिता दंड नहीं देते नाराज नहीं होते खुश होते बच्चा कभी थापड़ लगाता है पिता माता खुश होते बालापराधात बाल के दोष से पितृवत पिता से खुश होते हैं ऐसा अम्बार्ध देहो अम्बार्धम देहो अम्बा है आधा भाग में अर्ध नारीश्वर है आधा भाग में तो अम्बा है स्वयं शिव जी अम्बार्ध अम्बार्ध अम्बार्ध देहो यस्य अम्बा अर्ध देहस्य स देह जिसके देह में आधा भाग अम्बा देवी ऐसा जो शिव है भगवान अत प्रसन्न ससन्न हो इसी व्याख्या से जो वेदांत का ही ग्रंथ है वेदांत की रचना है वो तो परमात्मा स्वरूप का निरूपण है परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि अद्वैत कहेंगे तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे यार ये हम गया अद्वैत कह है भक्ति कम हो गई ऐसा नहीं परमात्मा स्वरूप का सम्यक स्वरूप चिंतन ऐसे परमात्मा प्रसन्न होते है श्री ल्यानंदींद्र पद शुद्धेर निश्रवन्मोचारे शुद्धर हंसते सुप्रसन्ने मच्चेतु भृंगलीलाधत्ता श्री कैवल्यानंद योगिंद्र पाद पद्म द्वंदे गुरु जी का नाम है कैवल्यानंद योगिंद्र उनके पाद पद्म पाद कमल उसका विशेषण है मु, निश्रवत मुख्य सारे सुधीर हंसे से सुप्रसन्ने सुप्रसन्न कितना विशेषण तीन हुआ मुख्य सार्थ मुख्य सार मुखक्ष रूप अमृत मुक्ष अमृत रूप जिससे सार निकलता हुआ ऐसा जो पद्म युगल है पाद पद्म से रस निकलता है मुख्य सार रूप निकलता हुआ अशुद्धे हंसे सेविते शुद्ध हंस जिसका सेवन करते हैं शुद्ध हंसे से भीते पद्म द्वंदे पाद कमल द्वंद में शुद्ध हंस कौन परमहंस है सामान्य हंस तो दूध पीते है ये शुद्ध हंस है परमहंस आत्मा अनात्म विवेक करने वाले शुद्ध हंस से सेविते पद्म प्रसन्न जो पाद कमल अत्यंत प्रसन्न पाद कमल द्वंदानंद योग इंद्र के पाद कमल द्वय जिसे मुख्य सारा अमृत निकलता है जिसको शुद्ध हंस से परमहस सेवन से करते ऐसा जो सुप्रसन्न है उसमें मेरा चित्त है अर्थी भृंगलीलाम विधत्ता मत चेत मेरा जो चित्त है भृंग लीला भ्रमर जैसे मधुपान करने के लिए पुष्प के पास ही घूमता ही रहता है वो ही लगा रहता है इस प्रकार मेरा चित्त उसमें भृंग लीला भ्रमर के समान लीला करे आचरण करे भ्रमर जैसे बन जाए चित्त चित्तम मेरा चित्त उसी कमल में भ्रमण जैसे बन जाए अर्थात उसी पद कमल के पास ही रहे चित्त उसमें चिदम भोति सम मग्न चित्तम गुणान भोधिशम मग्न चित्तम शतालम शुद्ध सत्त प्रधानम बोधयत पर्रह्मत शिवानंदयोगींद्रमीड़े सदा चिदंबोधि संनचित गुणाल शुद्ध सत् चीदम्बुधि समितुण सताम गुणा शुद्ध सत्व प्रधानमोधय पर ब्रह्म बोधयत शिवानंद योगींद्रम ईडे सदा अहम ईडे ईड स्तुति शिवानंद योगीन्द्र के हम निरंतर में उनकी स्तुति करता हूँ और शिवानंद योगीन्द्र कैसा है निर्णाम पर ब्रह्म बोधयंतम शिष्यों को मनुष्यों को पर ज्ञान कराते हैं ऐसा जो शिवानंद योगिंद्र है गुरु जो कि सत्व प्रधान है सताम, सताम गुणा नाम आलय सद का आलय है सदगुण का आश्रय निधि है सदगुण बराबर चिद अम्बुद समग्न चित्तम चिद अम्बुधि अम्बुद समुद्र चैतन्य रूप जो समुद्र में सम्म गुरु के चित्त चिद ची, रूप समुद्र में डूबा हुआ है सम, सम्यक मग्न जिनका चित्त चिद रूप समुद्र में चैतन्य रूप समुद्र में निरंतर समग्न है डूबा हुआ है ऐसा जो गुरुजी है शिवानंद योगिन्द्र जो सद्गुण का आलय आश्रय शुद्ध प्रधान सत्व प्रधान पर ब्रह्म तत्व तो को मन से सबको बताते ऐसे शिवानंद योगी अहम सदा ये हमेशा निरंतर शुद्ध करता हूं ओम पू मद पूर्ण मिद पूर्णा पूर्ण मदच्य ते पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शाति शंकरं